नारायण नारायण आज का विषय है सतपुरुष के लक्षण बहुत लोग जिससे दिल से प्यार करते हैं वह मनुष्य अच्छा ऐसा मनुष्य अमर होता है वह निस्वार्थी रहकर संयम करता है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को डुबोने की दुष्टता उससे कभी संभव नहीं ऐसा सतपुरुष वृद्ध को वृद्ध आदमी को आदमी स्त्री को स्त्री और बालक को बालक दिखाई देता है मतलब कि जो जैसा होगा वैसा उसके साथ उसका व्यवहार होगा ऐसा आदमी किसी की न निंदा करता है न स्तुति सम्मान करने योग्य होते हुए भी वह सम्मान की अपेक्षा नहीं करता अपने विकारों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और दूसरों के दुख में वह उन्हें सुखी करने का प्रया प्रत्न करता है वह सहजावस्था में रहता है अर्थात उपाधियों के कारण बंधन में नहीं होता ऐसा योगी मनुष्य सचमुच ही मुक्त समझना चाहिए ऐसे लोगों को ही संत कहते हैं और वे जो जो कर्म करते हैं वे सब भगवान की प्रेरणा और भगवान के लिए ही होते हैं अतः उन कर्मों से संसार का कल्याण ही होता है संतों के प्रत्येक कर्म में तुम्हें प्रेम दया परोपकार निस्वार्थ भाव और भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा ही दिखाई देगी अंतरंग पहचानने के लिए स्वयं से प्रारंभ करें मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ यह देखें दुख भोगने की बारी आई तो समझें कि मार्ग ही गलत अपनाया गया जिसे सुख दुख की बाधा नहीं होती वही सच्चा संतोषी ऐसा हम कहते हैं कि मैं हर रोज नाम स्मरण करता हूँ चार साल तक एक बार भी भजन में खंड नहीं हुआ लेकिन मैं यह सब करता हूँ ऐसा यदि हम स्मरण रखें तो उसका क्या उपयोग मैं मेहनत करता हूँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है वह गलती ही अभिमान है जब तक अभिमान छोड़कर मैं भगवान का स्मरण नहीं करता हूँ तब तक स्मरण को नाम स्मरण कैसे कहें भगवान के अलावा अन्य बातों का ध्यान रखकर मैं उससे अनन्य होकर व्यवहार करता हूँ ऐसा कैसे कह पाएंगे मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम राम की ओर ओरकर्तापन का भाव अर्पित करो और उनकी इच्छा के अनुकूल बरतो तुम्हारी देह बुद्धि नष्ट होगी ही संकेत के अनुसार बढ़ते हैं संतों के बताए हुए मार्ग से जाएं मार्ग हासिल होता है सच्ची व्याकुलता होने पर मार्ग स्पष्ट होता है स्पष्ट दिखाई देता है सच्ची निष्ठा होने पर प्रेम निर्माण होता है भगवान मेरी आपत्ति दूर करें कहना पागलपन है संकट और आपत्ति आने पर भगवान को भूल जाना कभी भी योग्य नहीं है देह बुद्धि का नाश निश्चय ही नाम स्मरण से होता है नाम के कारण प्रेम निर्माण नहीं होता ऐसा विचार करते रहने से नाम को भूल जाते हैं वह ध्यान में नहीं आता अकारण विचार नहीं करना चाहिए राम का स्मरण करके संसार लांग जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया वह अभी बचा है यह ध्यान में रखें Not iron. Not iron.